रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग साहने के शोध में भारत में पूरा वनस्पति शास्त्र के लगभग सभी पक्ष समाहित थे उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों से पौधों के अनेक जीवाश्म एकत्रित किए। उन्होंने जीवाश्मों का एक नया समूह खोजा और उसे पेंटजलाई नाम दिया। वे इंडियन बोटानिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे साहने की कई क्षेत्रों में रुचि थी उन्होंने राजीन भारतीय सिक्के बनाने की विधि पर शोध किया और इसके लिए 1945 में उन्हें न्यूसम सोसाइटी ऑफ इंडिया ने नसन राइट पदक से सम्मानित किया जीवाश्मों पर शोध कार्य करते हुए उन्हें भूविज्ञान का भी गहरा ज्ञान हो गया उनके शोध ने डेक्कन ट्रैप्स और हिमालय के के काल पर भी प्रकाश डाला 1920 सौ बीस में बीरबल का विवाह सावित्री के साथ हुआ जो उनके काम और प्रवास में हमेशा साथ रही बाद में उन्होंने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे अपना घर बनाया 1946 में पूरा वनस्पति शास्त्र विषय पर शोध को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की साहने और उनकी पत्नी ने इस परियोजना के लिए शुरुआती पूंजी स्थावर संपत्ति पुस्तकें और जीवाश्म दान दिए बोटानिकल सोसाइटी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छोटे कमरे में ही अपना काम आरंभ किया 1948 में राज्य सरकार ने इस नई संस्था के लिए जमीन आवंटित की 3 अप्रैल उन्नीस को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस संस्था की नींव रखी बीरबल साहनी ने इस अवसर पर उद्घाटन भाषण दिया जो दुर्भाग्य से उनका अंतिम भाषण सिद्ध हुआ इसके एक सप्ताह बाद ही 9 अप्रैल उन्नीस की मध्य रात्रि को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया बीरबल की मृत्यु के बाद सावित्री साहनी ने अपने पति के सपनों को साकार करने के लिए अधिक प्रयास किए उन्होंने कठोर संघर्षो के बाद संस्था को मजबूत बनाया और उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई सावित्री साहनी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्नीस में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया नवंबर उन्नीस में अग्रणी वैज्ञानिक बीरबल साहनी की स्मृति में संस्था का नाम बदलकर बीरबल साहनी वनस्पतिशेष विज्ञान संस्थान रखा गया